जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय बड़े की जय गोविंद जय जय जय गोपाल गोविंद जय गोपाल श्री राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो गो श्री राधारम हरि गोविंद जय जय गो भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाये ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वाग्म ममृत जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्षा जगद्धा नमा तत् हृदय येरणे प्रवर्तिहंबराकुपोपि तो तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवां श्रीरूप श्री साग्र जात सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साइतम सावधूतम परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्णपादा सह गण ली विशाखान्ता आयान लंबित भुजौ कनकाव संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्मौ वंदे जगत्कता वंदेषारविंदयुगुल यस्ंगीदा वक्षोज प्रणी क्रते विलसति स्निग्धों रागस्व काश्मीरम तलशोणिमो परतने कस्तूरिता नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकाहरीजिमात नारायण नमस्कृत नरम चु नरोतम देवी सरस्वती व्या तयमदीरि वाचाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ना पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाबराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कृत मंद मदयांद्र तुलसी यत्र यदम बना च पुराण पठनम यत्रो तत्रि हरि ही बोलो तो बुलावन बिहारी लाल की चैतन्य लीला अमृतपुर कृष्ण लीला सुकर्पुर दो ही मिल है सुमाधुरिया साधु कहा जे आस्वादे से ही जाने माधुर्य प्रचुर रबड़ी में यदि इलायची मिला दी जाए तो स्वाद कुछ अलग भी हो जाता है विशेष हो जाता है ऐसी कृष्ण लीला श्री गौरीलीला दोनों यदि मिला दी जाए तो उसका स्वाद और भी ज्यादा मत श्री मध्य लीला की 25 में अध्याय में मानी ये निरूपण किया गया इसी इसी अध्याय का है ये चैतन्य लीला अमृतपुर चैतन लीला जो है वो रबड़ी है दुग्धपुर रबड़ी है गौर लीला सुपुर उसकी सगंध शीला सुकरपुर गौर लीला दोनों मिली बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए कि श्री प्रकाशानंद जी के ही एक शिष्य हैं और सभा के बीच में उन्होंने श्रीमंद महाप्रभु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया सभा के बीच में महाप्रभु जब आए तब उन्होंने श्रीमंद महाप्रभु का परिचय दिया और बहुत विद्वान है वे और श्री महाप्रभु के महिमा का गायन करते हुए परिचय देते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात नारायण ही हैं और इसी प्रसंग में कह रहे हैं कि हरे नाम श्लोक 28 में प्यार है 28 हरे नाम श्लोक से ही कौरिल व्याख्या से ही सत्य सुखदार्थ परम प्रमा शिव महाप्रभु ने हरेर नाम श्लोक की जो व्याख्या की हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलव नाव नास्तेव नास्तेव गति अन्य था हरे नाम की जो व्याख्या की वो हरे नाम की व्याख्या सबसे ज्यादा मधुर होकर के विराजमान हरेण नाम हरेर नाम हरेण नाम तीन बार क्यों कहा तीन बार इसलिए कहा कि नाम इतने मधुर हैं कि एक बार जो के ऊपर आएंगे तो लाइन लग जाएगी फिर एव शब्द क्यों कहा बोले कहीं बात को दृढ़ करने के लिए और केवलम शब्द इसलिए कहा कि और भी ज्यादा दृढ़ हो जाए तो तीन तीन तरह से किसी बात को दृढ़ किया गया ये श्री महाप्रभु ने हरे नाम मंत्र की व्याख्या की हरे नाम श्लोक की व्याख्या की हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलव नास्तेव नास्तेव नास्तेव ये त्रवाचा भर करके व्यतिरिक मुख से पीछे कहा कि कलयुग में हरे नाम के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा साधन नहीं है वो भी तीन बार कहकर के नास्तेव नास्तेव नास्ते प्रतिज्ञापूर्वक ये कह रहे हैं कल नास्ते नास्ते नास्ते गति अन्य नाम के अलावा और कहीं कोई भी साधन की नाम से रहित होकर करके गति नहीं ऐसी इन्होंने व्याख्या की है सत्य सुखदार पर श्री महाप्रभु ने जो व्याख्या की है इनमें इन श्री कृष्ण चैतन्य देव ने जो व्याख्या की है वो ही सत्य है सुखद अर्थ को प्रणाम करने वाला है और परम प्रमाण ये परम प्रमाण रूप है क्योंकि इनके मुख से भी ये बात प्रकट हुई है भक्ति बिना मुक्ति नहीं कहे भागवत कल काले नामा भासे सुखे मुक्ति हरे नाम के बिना मुक्ति नहीं है मुक्ति की प्राप्ति मुक्ति का तात्पर्य है मुक्ति हित्व्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति अन्य रूप को मैं देव हूं इस भ्रांति को दूर करके जहां स्वरूप में स्थिति स्वरूप जीव का स्वरूप क्या है जीव स्वरूप हो है, नित्य कृष्णदास नित्य कृष्णदास इस स्वरूप में जहां व्यवस्थिति हो उसका नाम है जीव का स्वरूप ये श्रीमद् भागवत ने कहा कले काले नामा भाषे सुखे मुक्ति हो प्रेम का फल नाम का फल प्रेम प्रदान करना है नाम का फल पाप दूर करना और मुक्ति प्रदान करना यह नाम के गौण फल हैं यह मुख्य फल नहीं है कृष्ण प्रेम दान करना यह नाम का मुख्य फल है तो कल काले नामाभास सुखी मुक्ति हो कल काल में नामाभास के द्वारा सुखपूर्वक मुक्ति हो जाती है नाम का आभास होने पर ही सुखपूर्वक कल काल में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है इसमें कोई भी संधेह की बात नहीं नामा के द्वारा मान पाप की निवृत्ति ये बेटा का नाम लेने पर भी अजामिल की हो गई और यमधन राज के द्वारा लगाई गई काल की जो पाश थी मृत्यु की पाश और कर्म बंधन उनके कर्म बंधों की भी निवृत्ति हो गई मुक्ति माने कर्म बंधन की निवृत्ति जन्म मृत्यु का चक्र मिट जाना इसी का नाम मुक्ति है मुक्ति का एक स्वरूप यह भी है कि पुनर्जन्म की प्राप्ति न हो दोबारा जन्म की प्राप्ति न हो तो पुनर्जन्म की प्राप्ति न होना यह भी उनको प्राप्त हो गया कि यमधर्म राज के द्वारा लगाई गई काल पाश उसको यम विष्णुदूतों ने काट दिया तो मुक्ति की भी प्राप्ति अजामिल को हो गई थी और जितने भी पाप किए थे उनकी भी निवृत्ति अयामिल को हो गई तो नामाभास जबकि उन्होंने नारायण का नाम नहीं लिया था उन्होंने तो अपने बेटे का नाम लिया था परंतु तो बेटे का नाम लेने पर भी कल काले नामा भाषे सुखे मुक्ति और कल काल की बात और है कल काल में श्री हरि नाम अत्यंत अत्यंत, अत्यंत कृपालु होकर के विराजमान है इससे कल काल में तो नाम के आभास मात्र से ही परम परम जल्दी से मृत्यु मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है जैसे श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि शेष श्रुतिम भक्ति मुदस् विभो कंत ये केवल बोध लब्दे तेषा असौ क्लेशल एवं शिष्य ते नान्यस्थूल भक्ति ही श्रेय को प्रदान करने वाली है श्रेय श्रुतिम श्रेय की कल्याण की श्रुति माने बिल्कुल जैसे नदी बह रही हो तो श्रेय को उत्पन्न करने वाली है संपूर्ण मंगल की हेतभूता श्रेय श्रुति श्रेय की मंगल की कारणभूत या मंगल को उत्पन्न करने वाली भक्ति को जो त्याग करके भक्ति की उपेक्षा करके ते विभो क्रिश्चं ये केवल बोधलब्ध है जो केवल बोध को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं उनको केवल वो बोध प्राप्त करने का प्रयास केवल क्लेश ही प्रदान करता है एक बार अज्ञान की निवृत्ति होने पर दोबारा अज्ञान आ जाएगा माया की पूरी तरह से निवृत्ति नहीं होगी भाई की निवृत्ति होना अलग है और माया की निवृत्ति होना अलग है पूरी तरह से भाई की निवृत्ति बट ठीक है जैसे एक होता है कि किसी रोग का जो मूल कारण है उसका इलाज करना एक उसका ऊपरी ऊपरी इलाज कर देना तो ये यही अंतर कहीं ज्ञान में ज्ञान में एक बार श्रवण मात्र से बंधन की निवृत्ति हो जाएगी किसी का रस्सी के ऊपर पैर पड़ा और वो चौंक रहा है अरे सर्प किसी ने कहा नायम सर्प रजुम ये सर्प नहीं है रस्सी है उसको बोध हो जाएगा ठीक है उसका एक बार भय निवृत्त हो जाएगा पर दोबारा भाई हो सकता है भक्ति भी भक्ति वो वस्तु है जो कि संसार की ही निवृत्ति कर देगी तो भक्ति के द्वारा पूर्ण पूर्ण तरह से निवृत्ति होगी जबकि ज्ञान के द्वारा केवल तात्कालिक कुछ समय के लिए निवृत्ति हो जाएगी फिर से माया प्रभाव प्रबल हुई विवेक कहीं कम हुआ तो फिर से बंधन की प्राप्ति अज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो जो केवल बोध को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं उनको बड़े कठिन की प्राप्ति होती है तत्वतः सांक्षम योगम च वैराग्यम तपो भक्तिष्य के पंच पर्व विद्या विवेक जो है वो पांच अंगों में आता है सांख्य का मतलब है समाज संपत्ति में शमदम प्रतीक्षा ये हो गया शमदम ये हो गया कहीं वैराग्य को धारण करने का प्रयास करेंगे तो शम दम शिक्षा माने कष्टों को सहन करना ये हो तप प्रतिक्षा फिर शम प्रशिक्षा उपरति उपरति ये हो गया कहीं विषयों से मन को हटाना सांक्षेप योगम वैराग्य उपरति का मतलब है वैराग्य संक्षेप योगम से वैराग्य फिर समाधान समाधान का मतलब है योग और श्रद्धा का तात्पर्य है भक्ति इनमें भक्ति प्रधान है ज्ञान के जो पांच साधन किए गए साक्ष माने सत्सद विवेक योग माने समाधि अष्टामी योग वैराग्य माने संसार की असारता का विचार तप माने इंद्रियों को तपाना और भक्ति भक्ति माने भक्ति इसी को शुद्ध करके निरूपण किया इन पांचों साधन में ज्ञान साधन संपत्तियां सामग्रिया भक्ति एवं बरी ज्ञान साधन की संपत्ति में भक्ति ही प्रधान है तो यहां पर वो ही कह रहे कह रहे हैं कि केवल बोध को प्राप्त करने के लिए जो केवल प्रयास करते हैं ेशम असो क्लेशल एवं शिष्यते उनको केवल क्लेश की ही प्राप्ति होती है नान्यस्थूल तो शावघात नाम यदि भक्ति हटा हटा दी जाए तो ज्ञान काम नहीं करेगा जैसे कोई केवल भूसा को कूटे तो उसको कूटते हुए हाथ में छाले पड़ जाएंगे जो मुद्गर है उसके बक्कल उड़ जाएंगे परंतु तो एक दाना चावल का नहीं मिलेगा इसी भक्ति के बिना ज्ञान कभी टिक नहीं सकता है इसी तरह से वहां पर कहा गया दसम स्कंध के द्वितीय अध्याय में जितने भी देवता हैं वे भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि ये नेर बिन्दाक्ष विमुक्त मान्य तो अस्त भावात् अभिशु बुद्ध आरु कृष्ण परम पदम ततः पतंत नादृत युष्म कि ये नेर विमुक्त मान्य हे hey, अरविंदाक्ष कुछ लोग विमुक्त मानी हैं कि हम मुक्त हो गए तथ्य मुक्त होते नहीं है उन्होंने पहले भक्ति को ग्रहण किया ज्ञान को भी ग्रहण किया ज्ञान सहित भक्ति की ज्ञान सहित भक्ति करने पर माया का कुछ प्रभाव उनसे दूर हुआ भक्ति के प्रभाव से फिर उन्होंने उनके मन में यह विचार आया कि भगवत स्वरूप वह भी भगवान ने माया के द्वारा धारण कर लिया है जिसने सारे जगत की रचना की वो अपने लिए एक शरीर बना लिया कौन सी बड़ी बात ज्ञानी ऐसा ही कहते हैं उसने अपने लिए शरीर बना लिया कौन सी बड़ी बात तो भगवत स्वरूप को उन्होंने माइक माना और भगवत स्वरूप को जो माइक माना तो भक्त महाराणी लूट गई अपने स्वामी की यदि निंदा देखेगी स्वामी का यदि अपकर्ष देखेगी तो कोई भी प्रिय स्वीकार करेगी नहीं इसलिए भक्त महाराणी लूट गई और जैसे ही रूठी वैसे ही उनका पुनः उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भक्ति की सहायता से वो ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा और वे पुनः बंधन में प्राप्त हो जाएंगे तो हे अरविंदा आपसे विमुक्त मानना जो विमुक्त मानिए अपने आप को मुक्त करके मान रहे हैं परंतु तो मुक्त हुए नहीं है क्योंकि उन्होंने स्वरूप को कहीं प्राकृत मानना शुरू कर दिया और भक्त महारानी ने अब उनके ज्ञान का पोषण करना पालन करना बंद कर दिया भक्त महारानी का जब तक पोषण रहा तब तक, तक ज्ञान काम करेगा भक्त महारानी का पोषण हटा तो भक्ति ज्ञान काम करना बंद कर देगा तो उनका अधपतन हो जाता है तो अधिक विमुक्त मानी है विमुक्त नहीं है जो भगवत स्वरूप को नित्य करके मानते हैं विचार करते हैं कि क्योंकि हमको भगवान के साथ में अत्यंत मिलना है इसलिए अब भगवत स्वरूप का हम ध्यान न करके भगवान की अंगकांति का उनकी लीलाओं का ध्यान न करके उनकी अंग कांति मात्र उसका ध्यान करेंगे क्योंकि लीला चिंतन में कहीं न कहीं ज्ञाता ज्ञे और ज्ञान ये तीनों वस्तुएं बनी रहेंगे हमको ब्रह्म के साथ में मिलकर के एक होना है इसलिए अब लीला चिंतन न करके केवल अंग कांति और अंग कांति में कोई विशेष नहीं है शब्द स्पर्श रूप गंध नहीं है ऐसी स्थिति में केवल रूप रूप है शब्द स्पर्श रूप रवल तेईस तेज है उसमें भी रूप का विस्तार नहीं है इसलिए तेज में अपने आप को जीवात्मा को कहीं लीन किया जा सकता है ऐसा विचार करके कि केवल तेज का ध्यान करते हैं तो उनको भगवत स्वरूप की चिन्मय का उनके हृदय में सदा विचार रहता है इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो ष्णु चक्रवर्ती जी ने यहां पर चार प्रकार के जनों का वर्णन किया एक ज्ञान मन एक ज्ञानी एक मुक्तम और एक मुक्त ज्ञानम मन्य कौन बोले प्रकृति पुरुष का जो सदा विवेक धारण करते हैं और भक्ति को नहीं मानते हैं बोला जी भक्ति तो स्वयं एक उपाधि की वस्तु है इसलिए निरुपाधी ब्रह्म का ध्यान करने के लिए केवल इस बात का विवेक करो कि कौन सी वस्तु बंधन को देने वाली कौन सी वस्तु उपाधि है कौन सी उपाधि है तो केवल उपाधि उपाधे इनका जो विचार करके विराजमान है करते रहो, उनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अज्ञान माया उनको बार बार घेर लेगी ज्ञानी कौन है जो ये जानते हैं कि शरीर है उपाधि आत्मा वह कहीं आश्रय होकर के विराजमान है परंतु भक्ति के द्वारा ही जीव जो अल्पज्ञ है उसकी भक्ति के द्वारा ही उसके अज्ञान की निवृत्ति होगी ऐसा जो विचार करते हैं उनके ऊपर अवश्य ही कृपा होती है तो ये निर्विंदा की विमुक्त मानेना, जो विमुक्त मानी है भिम्क, वे हो गए ज्ञानम तो एक हो गए ज्ञानमन एक हो गए ज्ञानी तो ये अस्त भावार्थ उनमें भाव जो है वो भाव जैसे ही भगवत स्वरूप को वे मायक करके मानेंगे उनका जो भाव है वो भाव नष्ट हो जाएगा तो ये अस्त भावार्थ अविशुद्ध बुद्ध है वे अविशुद्ध बुद्धि होकर के ही विराजमान है उनका तो ज्ञानी कहेंगे वो जो भक्ति का त्याग करके विवेक के आधार पर ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं परंतु तो उनका विवेक कभी फल नहीं फलीभूत नहीं होगा उनका आधपतन हो जाएगा ज्ञानी मन हुए ज्ञानी वो हैं जो भगवत स्वरूप को चिन्ह में मानते हैं भक्ति को भी साथ में लेकर के चले हैं उनका फल फलीभूत होगा मुक्त मन्य वो है कि जिन्होंने पहले ज्ञान को सिद्ध करने के लिए कि ब्रह्म के अलावा ईश्वर के था ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है इस बात को जिन्होंने सिद्धांत स्वीकार किया भक्ति के द्वारा ये विचार उनके हृदय में आ भी गया परंतु फिर भगवत स्वरूप को यदि उन्होंने प्राकृत करके माना तो भगवत स्वरूप को प्राकृत करके मानने पर भक्ति महारानी रूट जाएंगे और रूटते ही जैसे भक्ति महारानी जाएंगे वैसे ही उनका वो जो विवेक है वो विवेक भी नष्ट हो जाएगा और अहमता ममता फिर से उनमें आ जाएगी ऐसे जन ज्ञानिम विमुक्त मान्य हुए, हुए। परंतु तो मुक्त कौन होंगे मुक्त होंगे वो जो भगवत स्वरूप को चिन्हय करके मानेंगे शंकराचार्य भगवत पाद की तरह से कृष्णात्परम के मुक्तत्व मामने जाने मसूर सरस्वती की तरह से जो भगवत स्वरूप को चिन्हय करके मानेंगे वे ही तत्वता मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानना तो, तो ये चार प्रकार के हमें विमुक्त मानियों की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं क्या आरु कृष्ण परम पदम वे बड़े कठिन से ऊंचे पद पर चढ़ेंगे और पतन त्यधा फिर नीचे गिर जाएंगे क्योंकि नाद्रित युष्म उन्होंने आपके चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं किया है श्री महाप्रभु की बात को ही वो जो एक ब्राह्मण है वो सबको कह रहे हैं बोले ब्रह्म शब्द कहे शडेश्वरी पूर्ण भगवान तारे निर्विशेष स्थापित पूर्णता होय हाम श्री महाप्रभु का ये मत है वो व्यक्ति कह रहा है तो महाप्रभु का ये मत है कि ब्रह्म शब्द परमात्मा शब्द और भगवान शब्द ये तीनों कृष्ण के ही वाचक हैं कोई ब्रह्म अलग वस्तु है परमात्मा अलग वस्तु है ऐसा नहीं है ये श्री कृष्ण को ब्रह्म कहा गया अनेक अनेक जगह श्री कृष्ण को अनेक जगह परमात्मा कहा गया कृष्ण को अनेक जगह भगवान कहा गया तो ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तीनों एक ही हैं और श्री कृष्ण ही हैं वो एक वस्तु कौन सी है श्री कृष्ण ही ये कोई अलग अलग नहीं है जब हम भगवान कहते हैं तो परमात्मा और ब्रह्म भी आ जाएगा और जब हम ब्रह्म कहते हैं तब उसमें भगवान भी आ जाएंगे ऐसा नहीं कि उसमें भगवान नहीं आएंगे उसमें भगवान भी आ जाएंगे ठीक है भगवान अपनी भगवता प्रकट नहीं कर रहे हैं सेठ जी अपनी दौलत किसी को दिखा नहीं रहे हैं परंतु ये थोड़ी कि सेठ जी के पास में दौलत नहीं है ऐसे ब्रह्म होने पर भी उनमें गुण नहीं है ऐसा नहीं है वो गुण उनमें विद्यमान है तो ब्रह्म शब्द से षडश्वर्यपूर्ण भगवान को ही अंत में कहा जाएगा तारे निर्विशेष स्थापी पूर्णता होय हो ब्रह्म को यदि निर्विशेष कह दिया जाए शंकराचार्य ब्रह्म को निर्विशेष कहते हैं ये महाप्रभु का मत कह रहे हैं कि ब्रह्म को निर्विशेष यदि आप कहोगे तो इसका मतलब है भगवान की पूर्णता में कहीं कमी करे भगवान की जो अनंत शक्ति है उन अन्ध शक्तियों की अवहेलना कर रहे हो और ये भगवान का एक तरह से अपमान है उनको निर्विशेष कहना ये भगवान का एक तरह से अपमान हो जाएगा इसलिए ब्रह्म परमात्मा भगवान इनको एक मानव माना जाए सेठ जी चाह रहे हैं तो अपनी पूरी दौलत दिखा रहे हैं भगवान रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं भी अपने आप को भगवान रूप में प्रकट कर रहा है कभी जी अपनी थोड़ी सी दौलत दिखा रहे हैं तो परमात्मा रूप में वो परत श्री कृष्ण अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और कभी अपनी दौलत नहीं दिखा रहे हैं केवल अपने अस्तित्व मात्र को दिखा रहे हैं उनका भाव रूप में केवल अपने आप को दिखा रहे हैं तो वो ही श्री कृष्ण का ब्रह्म स्वरूप हुआ तो ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तीनों एक ही तत्व होकर के विराजमान हैं और श्री कृष्ण शनिश्वर्य से परिपूर्ण होकर के कृष्ण ही भगवत्ता की परिपूर्णता का प्रकाशन यदि कहीं है तो वो कृष्ण में ही हो रहा है ब्रह्म में प्रकाशन नहीं है परमात्मा में थोड़ा सा है भगवान में अधिकांश है कृष्ण में ऐश्वर्य का भी प्रकाशन है और माधुर्य का भी प्रकाशन है इसलिए कृष्ण ही पूर्ण भगवान होकर के बीरा माने ऐसे श्री कृष्ण को यदि कोई निर्विशेष माने और कृष्ण के नामधाम रूप लीला पर कर, इनको यदि वह प्राकृत करके या मारिक करके मान के छोड़ दे उपाधि करके छोड़ दे तो ये अनुचित होगा निर्विशेष स्थापना करने पर भगवान की पूर्णता की हानि होगी भगवान पूर्ण है परंतु तुम उनको कह देमें कि नहीं उनमें ये नहीं है तो भगवान की पूर्णता की हानि होगी ब्रह्म कहने पर कृष्ण पूरी तरह से प्रकट नहीं होंगे उनकी भगवता का प्रकाशन नहीं होगा परंतु तो कृष्ण कहने पर भगवान की माधुर्य ऐश्वर्य और तत्व तीनों का प्रकाशन हो जाएगा इसलिए कृष्ण शब्द पूर्णता का बोधक है जबकि ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये उनके आधे आधे अंश को कुछ कुछ अंश को कहीं प्रकाशित करने वाले हैं इसलिए श्री कृष्ण शब्द पूर्ण भगवान पूर्ण भगवान माने कृष्ण भगवान माने नारायण ये अंतर कर सकते हैं श्रुत्र पुराण कहे कृष्ण शक्ति विलास कहा नहीं माने पंडित करे उपहास श्रुति पुराण ये कहते हैं कि कृष्ण का देह यह चित शक्ति का ही विलास है भगवान का देह चित्त शक्ति का ही विलास है भगवान का देह जो है वो माया से कहीं आया नहीं है भगवान का देह और दे इन दोनों में अंतर नहीं है भगवान भी भगवान का देह भी अद्वैय ज्ञान तत्व है अद्वैय ज्ञान तत्व का तात्पर्य है स्वजाति विजाति और स्वागत भेद जिसमें नहीं है ऐसा भगवान का स्वरूप है ब्रह्म को बदंत तत्तत्विद तत्व यद ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मे भगवान शब्द थे वो परतत्व ब्रह्म परमात्मा भगवान इन तीन शब्दों के द्वारा श्री कृष्ण को कहा जाता है अद्वयं। अद्वयं का तात्पर्य है तीनों प्रकार के उसमें भेद नहीं है सजाती भेद का मतलब है ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है यदि ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म होता तो ब्रह्म जाति होती परंतु कृष्ण में ब्रह्म में जाति नहीं हो सकती है ब्रह्म में कोई जाति नहीं है क्योंकि कृष्ण जैसा कोई दूसरा कृष्ण नहीं है ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है इसलिए भगवान में जाति नहीं है जाति होती है जहां नित्यत्व सति अनेक संभव तत्व जो वस्तु नित्य हो और कई व्यक्तियों में कई इंडिविजुअल्स में जो वस्तु प्राप्त हो उसको हम जाति कहेंगे जैसे एक से लक्षण अनेक अनेक व्यक्तियों में विराजमान हो तो वहां पर हो जाएगी जाति गाय के एक खाल की झालर होती है सासना अनेक व्यक्तियों में वो विद्यमान है इसलिए हम कह देते हैं गो जाति उसको गो जाति कह दिया जाए तो इसी प्रकार के अश्व के कोई अपने विशेष लक्षण हैं तो वो एक से कई व्यक्तियों में विद्यमान हो तो उसको जाति कहेंगे ब्रह्म में ऐसा नहीं है ब्रह्म में जाति नहीं है ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है कि एक ब्रह्म अलग है दूसरा ब्रह्म अलग है ऐसा नहीं है फिर तो जाति का एक दूसरा लक्षण है कि एक इंडिविजुअल के समाप्त हो जाने पर जाति समाप्त नहीं होती है जाति नाम की कोई चीज नहीं है अनेक व्यक्तियों में एक से गुण को देख करके जाति की कल्पना की गई है जाति व्यक्ति का विवेक मात्र किया जाता है कहीं किसी ने जाति देखी बोले उस जाति को पीटिया <laughs> तो कहीं समय होगा क्या पीटा जाएगा हमेशा पकड़ा जाएगा हमेशा एक व्यक्ति ही तो जाति नाम की कोई चीज नहीं है परंतु तो एक से गुण क्यों समय विराजमान है इसलिए जाति व्यक्ति का विवेक कर लिया जाता है श्री कृष्ण वे सबके आधार हैं और कृष्ण एक हैं कृष्ण के अलावा बहुत सारे कृष्ण नहीं हैं इसलिए पर तत्व में तत्व रूप में बहुत सारे यो तो में कृष्ण बहुत से <laughs> परंतु इसकी बात नहीं कह रहे तत्व के रूप में कह रहे हैं तत्व के रूप में कृष्ण जैसा कोई दूसरा संसार को चलाने वाला कोई दूसरा कृष्ण और हो ऐसा नहीं इससे भगवान में जाति नहीं है सजातीय भेद ब्रह्म में नहीं होगा ब्रह्म में विजाति भेद भी नहीं है विजाति भेद का तात्पर्य है जैसे गाय का घोड़े से अंतर यह हो गया विजाति भेद ब्रह्म में विजाती भेद भी नहीं है तो सभी वस्तु ब्रह्म के भीतर ही विराजमान है और ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं है स्वगत भेद का तात्पर्य है कि जैसे वृक्ष उनकी जड़ उसका तना उसकी डाली उनके पत्ते इनमें भेद है भले यह भेद तो है ठाकुर में परंतु इसको न कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के प्रत्येक इंद्रिय में प्रत्येक कार्य को करने की समर्थ सामर्थ्य है इसलिए भगवान में स्वागत भेद भी नहीं स्वजाति बिजाति स्वागत तीनों प्रकार के भेद ब्रह्म में नहीं होंगे ये कहने का तात्पर्य तो स्वयं सिद्ध मैं जगत को बनाने वाला कोई निमित्त कारण है परंतु ईश्वर को बनाने वाला कोई निमित्त कारण नहीं है वे स्वयं सिद्ध है घड़े को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए वस्त्र को बनाने के लिए सूत चाहिए परंतु भगवान को बनाने के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए भगवान में कहीं ऐसा भेद भी नहीं है इसलिए स्वयं सिद्ध तो स्वयं सिद्ध भेद शून्य पदार्थ का नाम तत्व है स्वयं सिद्ध अद्वय पदार्थ का नाम तत्व है तो बदंत तत्व तत्व क्या है यद अद्वयम बोले जो स्वयं सिद्ध है और अद्वय है मन जिसमें स्वजाति बिजाति स्वागत भेद नहीं है ऐसा जो पदार्थ है वो श्री कृष्ण कुछन, कृष्ण के शरीर वो कृष्ण से भिन्न नहीं है कृष्ण के शरीर कृष्ण ही हैं ब्रह्म का शरीर भी ऐसे ही ब्रह्म को भी ऐसे ही कहेंगे ब्रह्म को ज्ञप्ति मात्र कहा गया ब्रह्म ज्ञाता और ज्ञान न होकर के ज्ञप्ति है ज्ञप्ति कहने का मतलब है व्यापक ज्ञाता और ज्ञान कहेंगे तो सीमित हो गया सीमा आ जाएगी जैसे ध्यान देना ज्ञाता कहते इसी में आसीमा आ गई कोई जानने वाला है तो वो सीमित हो जाएगा और ज्ञान कहने पर भी सीमित हो जाएगा अन्य वस्तुओं का निषेध हो जाएगा इस वस्तु का ज्ञान है उस समय अन्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं है पंत तो व्यक्ति कहने पर वस्तु परम परम व्यापक हो जाएगी तो व्यक्ति कहने का मतलब है कि भगवान ज्ञान रूप होते हुए भी व्यापक हैं, ज्ञान होता है सीमित व्यक्ति होती है व्यापक तो और मात्र कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो शरीर बना हुआ है ये हारचा मास का नहीं है भगवान का जो व्यक्ति है वही उनका स्वरूप है मात्र माने स्वरूप व्यक्ति मात्र सन्मात्र चिन्ह मात्र आनंद चिन मात्र कहने का मतलब है आनंद ही उनका स्वरूप है ज्ञान ही उनका स्वरूप है सतमने जो दिख रहा है वह उनका स्वरूप ही है शरीर अलग और शरीरधारी अलग ऐसा उनमें नहीं है तो वे सन्मात्र होकर हो के और व्यापक सत होकर के सबके भीतर विद्यमान होकर के वे विराजमान हैं। तो ज्ञप्ति हमेशा व्यापक होती है ज्ञान वह कहीं सीमित होता है ज्ञप्ति किसे कहेंगे इसको भी समझ लेना चाहिए जैसे पाक और पक्ति पाक कहेंगे अग्नि प्रज्वलित की उसके ऊपर बटलोई रखी उसमें दूध डाला उसमें खीर डाली चावल पक गए खीर घुट गई जब पूरी हो गई तो उठा करके अब बटलोई को कढ़िया को नीचे रख दिया कढ़ाई को तब उसको हम क्या कहेंगे पकती, आग जलाने से चावल के पकने तक की जो क्रिया है उसको हम कहेंगे पाक या पाचन और जब पूरा हो गया तो उसको हम कहेंगे पक्ति पक्ति में सारी जो पहले से लेकर के पीछे तक की जो क्रियाएं हैं वे सब पक्ति में आ गई ऐसे ज्ञान और ग्यप्ति ग्यप्ति ज्ञप्ति व्यापक चीज हो गई और ज्ञान वह व्यापक नहीं हुआ तो ब्रह्म को ग्यप्ति मात्र कहा गया और ग्यप्ति कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म व्यापक है ब्रह्म को केवल ज्ञान कहने सामान्य रूप में तो कह दिया गया कि ब्रम्ह ज्ञान में है परंतु तो ज्ञान का तात्पर्य कहीं ज्ञप्ति होकर के विराजमान है तो ब्रह्म ज्ञप्ति मात्र होकर के चित शक्ति बिलास मात्र होकर के विराजमान है ताहा नहीं माने पंडित करे उपहास जो लोग उसको नहीं मानते हैं जो कृष्ण का शरीर चित शक्ति बिलास है कृष्ण के शरीर और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है इसको जो नहीं मानते हैं ऐसा नहीं मानकर के पंडित करे उपहास कुछ लोग अपने आप को पंडित मानते हैं यहाँ पर संकेत है शंकराचार्य के मत को मानने वाले श्री शंकराचार्य भगवत पाद ये भगवान के स्वरूप को चित्त शक्ति का बिलास न मान करके ये कहते हैं कि भगवान में सूक्ष्म रूप में जो माया विराजमान है उस माया के प्रभाव के कारण भगवान ने अपने शरीर को धारण कर लिया ऐसा जो कहते हैं वे भगवान का उपहास कर रहे हैं कि भगवान में माया नाम करके एक शक्ति है वो शक्ति के कहीं विस्तार के रूप में वो कहीं दिख रहा है तो सुशुप्ति में भी तो यही जो वस्तु है वो ये कहीं विराजमान हो जाएगी सुशुप्ति में भी आत्मा का जो अनुभव हो रहा है वो आत्मा का अनुभव कहां से हो रहा है बोले आत्मा का अनुभव हो रहा है कि तो कहीं जो अज्ञान है वो अज्ञान की श्री अः प्रदीपता भी अति सूक्ष्म भी अज्ञान वृत्ति भी आनंदम अनुभवता आनंद चेतो हा। ये की जो परिभाषा दी गई इस प्राज्ञ की परिभाषा में दी के अज्ञान की जो सूक्ष्म वृत्ति है उस सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा भगवान ने अपने शरीर को धारण कर लिया गलत इसको नहीं माना जाएगा तो भगवान का भगवान में अज्ञान आ गया अज्ञान आ जाएगा इसलिए कहा नहीं मान पंडित करे उपहास भगवान जिस शक्ति के बिलास भगवान का शरीर है इसको न मान करके कोई भगवान के शरीर को माया करके माने तो वो उपहास करेगा जो शंकराचार्य हैं वे तो ऐसा नहीं मानते हैं परंतु तो बाद बाकी के जो परवर्ती हैं शंकराचार्य के मत वाले वे कहीं उपहास करने लगते हैं और भगवान के स्वरूप को माइक मानने लगते हैं चिदानंद कृष्ण विग्रह मायक कौर माने भगवान का विग्रह जो चिदानंद है उसको यदि भगवान में स्थित सूक्ष्म माया उसकी वृत्ति के कारण भगवान ने अपने शरीर को बना लिया जिसने सारा जगत बनाया ऐसे अपने शरीर को बना लिया ऐसे जो माने पाप सत्य चैतन्य बाण ये पाप है श्री चैतन्य ने इस बात का स्थापन किया है कि भगवत स्वरूप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है ये भगवान को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सभा के बीच में एक जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति उठ है और उठ के वो ये कह रहा है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो चैतन्य की बाणी सो चैतन्य की वाणी जो है वह एक बड़ पाप सत्य चैतन्य बाणी श्री भगवान के स्वरूप को माय करके मानना यह कहीं दोष है श्री ये उचित नहीं है चैतन्य की बाणी ही अः अः मुख्य है और चैतन्य की बाणी ये कहती है कि भगवान के शरीर में दे दे विभाग नहीं है परम परम यतस्वरूप आनंद मात्र मविध विच्य पश्वामी विश्व अविश्वन भूतेन्द्रियात्मक मदस्तु उपाश्र तो नात परम परम यदतस्वरूप आपका जो स्वरूप है इससे बढ़ करके कोई दूसरी चीज नहीं है आनंद मात्रम आपका स्वरूप आनंद मात्र चिन्ह मात्र सन्मात्र हो करके विराजमान मात्र का मतलब है देव देही विभाग ये आप में नहीं है आनंद से ही आप बने हुए हैं ज्ञान से ही आप बने हुए हैं जो नृत्य पदार्थ है उस संधनी शक्ति से ही आप बने हैं तो आनंद मात्र आप आनंद मात्र हो करके विराजमान है आनंद मात्र अविकल्प आप विकल्प माने अज्ञान से युक्त होकर के नहीं आए हैं विकल्प का तात्पर्य है अज्ञान। अज्ञान से युक्त होकर के भी आप नहीं आए हैं अविध वर्च आपकी जो तेज है वो भी किसी से धकने वाला नहीं है पश्चिम विश्व स्वयं आप संपूर्ण विश्व को अपने से ही प्रकट करते हो जैसे मकड़ी अपने आप से ही जगत को प्रक... जाले को प्रकट कर देती है ऐसे जगत को बनाने के लिए भी आपको किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है आपने अपने आप को ही प्रकट के, के रूप में ही जगत को प्रकट कर दिया है पश्चिमी विश्व सृजन आपको आप विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं एकम अविश्वम आत्मन हे प्रभु आप एक होकर के विराजमान हैं एक मात्र तत्व होकर के विराजमान हैं अविश्वम माने आप त्रिगुणात्मक माया से बने हुए नहीं हैं विश्व बना है, है त्रिगुणों से आप उससे बने हुए नहीं हैं भूत इंद्रियात्मकम अदस्तु उपास्तु आप भूत इंद्री इन सबों से पंच महाभूतों से ग्यारह इंद्रियों से बने हुए हो ऐसा नहीं है उपाश्र तो मैं आपका आश्रय ग्रहण कर रहा हूं ये जितने भी देवता हैं उन देवताओं ने ब्रह्मा उन सबों ने ये भगवान की स्तुति की जो अजानज देवता हैं वे स्वरूपभूत जो देवता हैं वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं देवतागण आपकी स्तुति कर रहे हैं तो ये देवताओं की स्तुति है और ब्रह्मा आपकी इस तरह से स्तुति कर रहे हैं ये ब्रमा जी की स्तुति है इसी प्रकार से अन्य प्रमाण दे रहे हैं कि दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्य साष्णुष्णु महदल्प कम्बा बिना च्युता वस्तुतरम न वाच्यम सए सर्व परमात्म भूत जो कुछ भी देखा गया जो कुछ भी सुना जा रहा है भूतम माने भूतकाल में जो हो गया जो आगे भवत हो रहा है और भविष्यत होगा जितना भी स्थाशनु माने जो स्थावर पदार्थ हैं, वृक्ष इत्यादिक और चरिष्णु माने जो चलने वाले पशु पक्षी मनुष्य वे सब महत्व अल्पकम जो छोटे हैं बड़े हैं वे बिना बिनाच्युतात् वस्तुतरम न वाचम उन अच्छुत के बिना कोई दूसरी वस्तु नहीं है वे अच्छुत ही सर्व व्यापक होकर के विराजमान है सबके भीतर विराजमान बिना बिनाच्युतात् वस्तुतरम माने दूसरी वस्तुतरम माने दूसरी वस्तु कोई है नहीं स एव सर्वम परमात्म भूता हा। आप ही सबके परमात्म होकर के विराजमान ंगल मंगल आयो ध्यान उपास नमो भगवते नु यो तो नरक भाग भी असत्संग तय इदम भुवनम भुवन मंगल हे भुवन को मंगल देने वाले सारे जगत को मंगल करने वाले भगवान में मंगलाये ध्याने स्मो दर्शितम उपासका नाम तस्मात इदम भुवन मंगल तो मंगलायो मंगल आप जगत का कल्याण करने के लिए मुझे ये दर्शन दे रहे हो हे भुवन मंगल इदम मंगलायो इस जगत का कल्याण करने के लिए आप मेरे सामने प्रकट हुए हो ब्रह्मा जी के सामने जब ठाकुर जी प्रकट हुए उस समय भगवान प्रार्थना कर रहे so, मंगलायो ध्याने स्मनो दर्शितम आपने ध्यान में अपने स्वरूप को दिखाया और उपास का नाम उपासकों को भी ध्यान में अपने स्वरूप को दिखाते हो तस्मे नमो भगवते नुम अनु विधेयम तुभ्यम इसलिए अनु माने बार बार नमा विधेयम तुभ्यम हम आपको प्रणाम कर रहे हैं हम आपको बार बार प्रणाम कर रहे हैं जो नाद्र तो नरक भाग आपको जो प्रणाम नहीं करता है और आपके स्वरूप को चिन्हय करके जो नहीं मानता है वह नरक का ही भागी है असत प्रसंगई और वो विषयों में फंस जाएगा अब जानते गीता में भी कहा गया अबजानंत माम बुढ़ा मानसिम तनुमाश्रता जो मूल जन है वे मेरे शरीर को त्रिगुणात्मक मनुष्य का बना हुआ शरीर मानते हैं इतने सारी जो दृष्टान प्रमाण दिए हैं सारे ये चार पांच छह एक साथ जो प्रमाण दे दिए वो प्रमाण इसलिए दिए हैं ये दिखाना है कि भगवत स्वरूप चिन्हय है ये कहने का तात्पर्य है कि भगवान का स्वरूप हमारे शरीर बने हैं पंचमहाभूत से भगवान का स्वरूप पंच महाभूत से नहीं बना है वे चिन्मात्र सन्मात्र आनंद मात्र होकर के विराजमान अथा सचित आनंदी ही उनका स्वरूप है यह कहने का पूरा पूरा तात्पर्य परंतु श्री शंकराचार्य तो इस बात को मानते हैं उनका लक्ष्य नहीं है अंत में ब्रह्म में लीन हो जाना उनका लक्ष्य है इसलिए भगवान के स्वरूप को चिन्ह में मानते हुए भी भगवान के केवल अंग कांति उसमें भी अपना ध्यान लगाती अंगका विशेष नहीं है इसलिए आत्मा उस ज्योति में मिल सकती है ज्योति में अवस्थित हो जाएगी जो मुख है उसमें तो नाश का आ, कान सब हैं तो वहां पर अपने स्वरूप को मिलाना कठिन है परंतु जो अंगकांति है उस अंग कांति में क्यों कोई विशेष नहीं है इसलिए तेज में तेज को मिलाना ज्यादा सरल है धग्ती हुई अग्नि है और किसी ने उसमें जलती हुई एक माचिस की तीली डाल दी तो मिलना सरल है वो खो जाएगी उसमें जल्दी से मिल जाएगी परंतु यदि कोई स्वरूप है तो आपके स्वरूप में मैं अपने स्वरूप को कैसे मिलाऊंगा मिला मिलाया जा सकता है पर बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आंख में आंख मिलाओ भाव में भाव मिलाओ दांत में दांत मिलाओ तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी परंतु ज्योति में ज्योति को मिलाने में बड़ी सरलता होगी इसलिए एक ज्ञानी भगवान के स्वरूप को चिन्ह में मानते हुए भी स्वरूप में अपने आप को न मिलाकर के अंग कांति में अपने आप को मिला देता है वो सरल होकर के मिला तो वही कह रहे हैं अविंत मान मूढ़ा मानुशीन तन मास एक तरह से यहां पर जो भगवत स्वरूप को प्राकृत करके मानते हैं उनको गाली दी गई है मूढ़ा जो मूर्ख हैं क्योंकि मानुषिम तन मास्ताम वे मुझे मेरे शरीर को मनुष्य मानते हैं तो भगवत स्वरूप को यदि कोई माया रचित प्राकृत करके मानेगा उससे बढ़ करके कोई मूल नहीं हो सकता है ऐसे मूलजनों का संग नहीं करना चाहिए ये निर्णय ऐसे मूर्जनों का संग करने पर यदि अपनी भावना दृढ़ नहीं है तो जल्दी से भ्रम हो जाएगा तो ये मूलह कह कहकर के जो मायावादी है उन मायावादियों का मायावादी का तात्पर्य है भगवत स्वरूप को माइक मानने वाले ऐसे जो मायावादी हैं कि माया माया के द्वारा भगवान में जो माया शक्ति थी ब्रह्म में जो माया शक्ति थी उसके द्वारा उन्होंने अपने एक शरीर को माया के द्वारा बना लिया ऐसी जो मायावादी मायावादी कार समझ लेना चाहिए मायावादी मायावादी तो बहुत सुनने में आता है मायावाधिकार से क्या है मायावादी का तात्पर्य है कि ब्रह्म की एक माया नाम की शक्ति है उस शक्ति से ब्रह्म ने अपने आप को बनाया उसका जो स्वरूप है वो माइक है ऐसा जो मानते हैं और माया के द्वारा ही सारा जगत बना है उसका कहीं विक्षेप होकर के अध्यास होकर के माया के कारण जगत बना है ऐसा जो मानते हैं वे लोग मायावादी है तो यहां पर मूढ़ा कहकर के एकदम तो स्पष्ट रूप से ये एक एब्यूजिंग लैंग्वेज लैंग्वेज है कि जो भगवत स्वरूप को और माया करके मानते हैं वे मूढ़ है मानसिन परम भावम अजानता भगवान का जो स्वरूप है वो चिन्मय है इसको भी नहीं जानते हैं मम भूतम महेश्वरम वे मेरा जो शरीर है वो महेश्वरम सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है परम है मुझे परम रूप में न जान करके मुझे महेश्वर रूप में न जान करके जो मायक करके मानते हैं वे मूल है अब उनको फिर क्या होगा बुलतान हम दुष्टकुरुणाम वे प्राप्त तो करना चाहते हैं मोक्ष परंतु उनको मोक्ष मोक्ष तो मैं दूंगा नहीं और उनको क्योंकि उन्होंने मेरा अपराध किया मेरे शरीर को मेरी लीला को नामधाम रूप लीला को वे मायावादी क्योंकि वे उनके साथ में द्वेष कर रहे हैं इसलिए तम आहम दृष्यता मेरे साथ में जो द्वेष कर रहे हैं और मेरे स्वरूप को हटा करके केवल निर्गुण निराकार स्वरूप का जो ध्यान कर रहे हैं ऐसे लोगों को संसारेश नराधमान वे संसार में नराधम है क्योंकि वे मेरे स्वरूप को प्राकृत करके मान रहे हैं क्षेत्री अजस्व अशोम अशुमान आसुरी उनको आसुरी योनि में नरक में ही मैं डालता हूं तो सिद्धिस ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान के स्वरूप को यदि कोई प्राकृत करके मानेगा तो उसको वो अपराधी है और उसको प्राकृत योनी उसको नरक योग की प्राप्ति होगी दंड की प्राप्ति होगी इसलिए भगवत स्वरूप चिन्मय है और सन्मात्र चिन्मात्र, आनंद मात्र कहने का मात्र कहने का, ज्ञान न कहकर के ज्ञाता न कहकर के ज्ञप्ति कहा गया माने व्यापक व्यक्ति कहने से व्यापक हो गया व्यापक में सब चीज जैसे आग प्रज्वलित करने से खीर बन करके जब उतार के रखी गई उसका नाम पक्ति है ऐसे ही पूरी ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो जिसमें आ गई वो हो गई ज्ञप्ति तो ज्ञप्ति व्यापक होता है ज्ञान कहीं सीमित होता है ज्ञान देश काल से परिच्छ होकर के विराजमान है ज्ञप्ति व्यापक होता है तो मेरे व्यापक ज्ञान रूप को बताने के लिए जो मेरे शरीर को प्राकृत करके मानते हैं वे लोग गलती कर रहे हैं और ऐसे जो जन हैं वे कहीं उनको क्षेमी अजस्त्र अशुभम मैं उनको अशुभता ही प्रदान करता हूं यदि स्वरूप को चिन्ह मानेंगे तो उन शंकराचार्य श्री मूर सरस्वती जैसे जो श्री कर्पात्री जी जैसे जो महापुरुष हैं उनको तो मोक्ष की प्राप्ति होगी परंतु जो भगवत स्वरूप को प्राकृत करके मानेंगे ऐसे जो जन हैं उनको नरक की प्राप्ति होगी ये कहने का मतलब है तो भगवत स्वरूप को कभी भी प्राकृत करके नहीं मानना चाहिए और उन लोगों की निंदा की गई जो भगवत स्वरूप को मायक करके मानते हैं जबकि श्री शंकराचार्य भगतपाद जैसे महापुरुष वे भगवत स्वरूप को चिन्मय करके मानते हैं अपने लिए इलेवेंट होने के कारण उपयोगी न होने के कारण वे उस स्वरूप का अंत में ध्यान नहीं करेंगे केवल अंग कांति का ध्यान करेंगे पंत तो तो भगवत स्वरूप को इरेलेवेंट भले मान रहे हैं भगवत स्वरूप को प्राकृत कभी नहीं मान रहे हैं। ये ये अंतर है इस बात पर जो प्राकृत करके मानेंगे उनका अध्यक्ष पतन हो जाएगा आ, वो तो बिल्कुल तो नहीं जाएंगे हाँ, जो भगवान के स्वरूप को ही नकार नकारेंगे भगवान के स्वरूप वो, वो उन्हीं, उन्हीं और नकारेंगे तो ये तुम्हारे एकदम निंदा ही करना होगा इेलिवेंट कर, समझ करके अपने लिए अनुपयोगी समझ करके उसकी ओर ध्यान न देना एक अलग बात है परंतु तो उसको प्राकृत करके उसकी निंदा करना ये और भी ज्यादा बुरी बात है तो वो जो एक महापुरुष है वो जो महाप्रभु के तत्व को जानने वाला है वो महाप्रभु के सिद्धांत को यहां पर प्रस्तुत कर रहा है सूत्र परिणाम परिणाम बात न मानिया विवर्त स्थापे व्यास भ्रांत बोलिया कुछ लोग परिणाम बात को नहीं मानते हैं परिणाम और विवर्त ये दो शब्द हैं जहां तत्वतः एक वस्तु दूसरे स्वरूप को धारण कर ले उसका नाम है परिणाम जैसे दूध में यदि जामन लगाया तो दूध दही बन गया परंतु तो तत्वता बन गया परंतु तो रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई इसको हम कहेंगे विवर्त तो तत्वतः अन्यथा प्रथा तत्व रूप में एक वस्तु का दूसरे रूप को धारण कर लेना उसका नाम है परिणाम और अतत्त्वतः एक वस्तु में दूसरी वस्तु दिख जाए उसका नाम है विवर्त तो जगत भगवान का परिणाम है वैष्णवगणों का एक सिद्धांत है कि वैष्णवगण जगत को शक्ति परिणाम मानते हैं साक्षात परिणाम नहीं मानते हैं शक्ति परिणाम मानते हैं भगवान में शक्ति है माया शक्ति अपने आप को जगत के रूप में परिणत कर रही है क्योंकि यदि भगवान स्वयं साक्षात रूप में जगत के रूप में परिणत हो जाएंगे तो जगत के जो दोष हैं वो भगवान में आ जाएंगे ये कमी हो जाएगी जैसे जगत दुखात्मक है अब यदि भगवान ही जगत बने तो फिर क्या होगा गड़बड़ हो जाएगी दुख दुखात्मक होने का दोष भगवान में आ जाएगा जीव अल्पज्ञ है अणु है अब ये जो दोष है यदि जीव ही ब्रह्म ही जीव बना और स्वरूपता बना तो जीव के जो दोष हैं वो ब्रह्म में पहुंच जाएंगे इसलिए वैष्णवगण स्वरूप परिणाम न मान करके शक्ति परिणाम मानते हैं दोबारा आप दोहरा दे वैष्णवगण स्वरूप परिणाम न मान करके शक्ति परिणाम मानते हैं शक्ति परिणाम बाद है परंतु तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है इसलिए कहा यह जाएगा कि भगवान ही जगत के रूप में परिणत हुए बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया तो यहां पर कह रहे हैं कि परिणाम बाद ता न मान्या वे लोग शक्ति परिणाम नहीं मानते हैं स्वरूप परिणाम तो हम भी नहीं मानेंगे तो भगवान में दोष आ जाएंगे इसलिए अचिंत भेदा भेद कहने का मतलब यही है कि भेदा भेद तो पहले भी था शिव भगवान ने भी भेदा भेद की स्थापना कर दी फिर अचिंत शब्द को महाप्रभु ने क्यों जोड़ा कि यदि स्वरूप ही जगत के रूप में परिणत हुआ तो जगत के दोष आ सकते हैं इस बात को स्पष्ट नहीं किया था श्री श्रीमार्ग भगवान भी यही मानते हैं परंतु उन्होंने कहीं स्पष्ट नहीं किया श्री महाप्रभु ने कहीं किसी को भ्रम नहीं हो जाए कि स्वरूप स्वरूप भेद भेद है स्वरूप था यह भेदा भेद है, भेद है। इसलिए अचिंत्य भेदा भेद को निरूपण किया अचिंत्य कहने का मतलब है कि शक्ति के माध्यम से भगवान जगत और जीव के रूप में अपने आप को परिणत कर रहे हैं घबराना मत हो ये ऐसा मत समझना दर्शन की कक्षा चल रही है लीला घबराना मत इसको भी बड़े सरलता से आपकी समझ में आ जाएगा ऐसी बात तो, नहीं इत कल्पित अर्थ मन नहीं भाई शास्त्र छान कल्पना पाखंड बुझाए हमारे जो नायक हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जो यहां पर पधारे हैं ये एक कल्पितार्थ वे इस कल्पितार्थ को नहीं मानते हैं कि अब एक समस्या थी समस्या ये थी कि चलो अद्वे ज्ञान तत्व है हमने मान लिया सजाति बिजाती भेद शून्य कोई स्वयं सिद्ध पदार्थ है अद्वे ज्ञान तत्व है परंतु शंकराचार्य भगवतपात ने यह कहा कि जो अद्वैत ज्ञान तत्व है वो कूटस्थ स्थिति में अपने आप की अंत में जो स्थिति बचेगी जैसे कोई कागज है इसको फाड़ते गए फाड़ में फाड़ा उसके दो किए फिर चार किए आठ किए और अंत में जो एक अणु बच गया जिसमें लय और विक्षेप नहीं हो सके ऐसे पदार्थ का नाम है कूटस्थ दार्शनिक भाषा में कूटस्थ कहेंगे लय विक्षेप रहितम कूटस्थम यह दार्शनिक भाषा है तो कूटस्थ जो पदार्थ है जैसे घरे को तोड़ा तो दो भाग हुए फिर उसको तोड़ा दो कपाल हुए कपाल को तोड़ा उसमें से एक टुकड़ा हुआ उसको भी तोड़ा तोड़ते तोड़ते तोड़ते गए अंत में जो रज एक कण बच गया चलो यही ले यहीं छोड़ दो तो वो का जो एक कण बच गया वो रज एक कण वह कहीं उसको हम कूटस से कहेंगे जिसमें कोई बेकार नहीं हो सके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सके और जिसमें जिसको तोड़ा नहीं जा सके जिसको मर्ज नहीं किया जा सके तो जिसमें मर्जर नहीं हो और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो लय और विक्षेप ये दोनों वस्तुएं जिसमें नहीं हो ऐसी जो स्थिति है उस इस, उस पदार्थ को कूटस्थ कहेंगे शंकराचार्य भगवत ने कहा कि जो परतत्व है उसमें लय और विक्षेप नहीं हो सकता है कूटस्थ पदार्थ य विक्षेप रहित है और ऐसा पदार्थ में जो कूटस्थ पदार्थ बचेगा उसमें दो चीज नहीं आ सकती है उसमें कोई क्रिया नहीं होगी और उसमें कोई गुण नहीं होगा पंत वैष्णवाचार्य ने कहा कि ना ऐसा नहीं है कूटस्थ पदार्थ में भी कहीं ना कहीं गुण हैं कूटस्थ पदार्थ में भी क्रिया तो हो सकती है अब क्रिया कैसे बोल कोई कोई क्रिया जो है कर्ता और क्रिया दोनों एक स्थान में भी रह सकते हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं है जैसे व्यवहार में भी कई जगह देखने में आता है कि यह दीवाल गिरना चाहती है बोलो <laughs> कर्ता क्रिया दोनों एक जगह आगे यह दीवाल गिरना चाहती है तो क्रिया भी आ गई उसमें तो ऐसा नहीं है कूटस्थ स्थिति जो है वो कूटस्थ स्थिति में भी कहीं क्रिया हो सकती है और ऐसा नहीं है कूटस्थ जो वस्तु है उसमें भी कहीं ना कहीं क्रिया है ही है एटम का जो स्वरूप है उसको ये देखें तो बीच में जो नाभिक है उसमें कहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिले हुए हैं चिपके हुए हैं और उनका जितना वजन है उतना ही वजन इलेक्ट्रॉन का है और वे इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं अब यदि उसी में से कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के उसमें से कोई न्यूट्रॉन नू, लेकर के तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन इनमें से एक जो कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसे इलेक्ट्रॉन को लेकर के यदि उसमें प्रहार किया जाए तो यदि उसका बैलेंस बिगड़ेगा तो उसमें जो अवखंडन है वो अवखंडन शुरू हो जाएगा और वो चेन रिएक्शन के रूप में कहीं सामने आएगा दो से चार चार से आठ आठ से सोल है तो उनके उस तरीके से चेन रिएक्शन जो है वो आएगा और जब खंडन होगा तो उससे बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा हो जाएगी उसी का नाम उसी का कोई प्रयोग कर ले तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो फिर जो रेडियम से हैं वो फैलेंगे रेडियो रेडियो धर्मता बहुत सारे फैलेगी तो कहीं ना कहीं जो कूटस्थ अणु हैं, जैसे व्यवहार में यदि वो पूर्ण कूटस्थ, है, पूर्ण कूटस्थ नहीं है कूटस्थ नहीं है परंतु एक दृष्टांत में कह रहे हैं कि जैसे उस कूटस्थ में भी कहीं ना कहीं कही एक्शन है इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो परतत्व है उसमें एक्शन नहीं है स्थिति में भी कहीं ना कहीं गुण भी रहे आएंगे ऐसा नहीं है कि गुण नहीं हो वे गुण प्रकट नहीं हैं। बीज जो है अब नेवारी के बीच में नीम के बीज में जो काला कड़वापन है वो पहले से ही है उसमें बबूल के बीच में बबूल के सारे गुण बीज में ही विद्यमान हैं। सारे गुण आगे व्यवहार में भी जहां गर्भ में फ्यूजन हो रहा है उस समय जो अंश बना उसमें वे सारे गुण हैं जो बाद में उसके प्रकट होंगे कि बालक के बाल घुंघराले होंगे उसके ओठ तो पतले होंगे उसकी आंखें कैसी होंगी उसका क्या स्वभाव होगा ये सारे गुण अभी गर्भ में तो बालक बना ही नहीं है केवल फ्यूजन मात्र हुआ है परतु तो उस समय में सारे गुण गर्भ में ही आगे बाद में भी प्रकट होंगे समय आने पर विपक्ष प्रकट होंगे तो ऐसा नहीं है कि गुण नहीं है तो जो कूटस्थ स्थिति है उस कूटस्थ स्थिति में भी सारे के सारे गुण कहीं ना कहीं विद्यमान है तो ये कहना शंकराचार्य भगवतवाद या जो मायावाद में जो ये कहा गया कि ऊटस स्थिति में ब्रह्म में उस पदार्थ में कोई गुण नहीं रह सकते हैं कोई क्रिया नहीं रह सकती है ऐसा नहीं है उसमें क्रिया भी हो सकती है उसमें गुण भी किसी न किसी तरह से मूल रूप में विराजमान हैं, अब ये बात अलग है कि सेठ जी अपने धन को दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे ये एक अलग चीज दिखा नहीं रहे हैं तो उनमें ये सारे गुण विद्यमान है तो यहां पर ये समस्या आई कि जो दैत दिख रहा है वो दैत क्या है तो शंकराचार्य को कहना पड़ा कि दैत इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये भ्रम है जो द्वित दिख रहा है वो भ्रम मात्र ऐसा उसको भ्रम मात्र भ्रम ब्रह्म कहकर के उसको उन्होंने उसका जवाब दिया परंतु तो भ्रम रूप में बहुत सारी समस्याएं आ गई किसको भ्रम हुआ किसका भ्रम हुआ कैसे भ्रम हुआ सबको एक सा भ्रम कैसे हुआ बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी सभी लोग एक ही वस्तु को एक ही क्यों कहने सब कुछ पहल हुआ डिबे में किसी को कोई भ्रम होना चाहिए किसी को कोई भ्रम होना चाहिए तो सब लोग कह रहे हैं डब्बा है, है कैसी है ऐसा कैसे हो सकता है फिर भ्रम जब भी होता है तो पूर्व अनुभूति जो वस्तु है उसको जब मानस साक्षात्कार होता है उसका नाम है स्मृति पूर्व अनुभव का मानस साक्षात्कार उसका नाम है स्मृति अब जो मानस साक्षात् तो पूर्व अनुभव कहीं हुआ इसका मतलब है भिन्न से भिन्न कोई वस्तु थी तभी तो जीव को उसका अनुभव हुआ नहीं तो होगा ग्राम से स्मृति करने के लिए पहले कहीं ना कहीं अनुभव हो गया इसका मतलब है जगत पहले से था और उसका अब अनुभव करके भ्रम हुआ स्मृति के कारण तो भ्रम यदि होगा तो भ्रम सर्वदा स्मृति के कारण होता है स्मृति होगी तब जबकि पहले कोई पदार्थ था तो शुद्ध नहीं द्वैत शुद्ध हो रहा है यहां पर तुम्हारा अद्वैत शुद्ध नहीं हो रहा है और शास्त्र कुपित हो रहा है कि निर्णय आना से किंचन। इसलिए भ्रम के कारण भेद मान लेना या नहीं बनेगा फिर एक बात और अब तीसरा तर्क के भ्रम जब भी होगा तो दो समान वस्तुओं में भ्रम होता है असमान वस्तुओं में भ्रम नहीं होता है रस्सी भी टेढ़ी है लंबी है पतली है और सर्प भी लंबा पतला है सीप भी चमकीला है और चांदी भी चमकीली है इसलिए सीप में तो चांदी का भ्रम हो जाएगा परंतु तो कहीं छह है उसमें चांदी का भ्रम नहीं होगा तो इसका मतलब है जगत जैसा कोई दूसरी पदार्थ था जिसका भ्रम हुआ इसे भ्रम सर्वदा कहीं ना कहीं एक सा होगा सादिश्य के कारण होगा ब्रह्म के सदिश कोई वस्तु थी तो ब्रह्म को भ्रम होना चाहिए था इसलिए जो अध्यासवाद है वो अध्यासवाद नहीं चलेगा फिर एक समस्या ये आई एक चौथा तर्क तर्क्रम किसको हुआ इसका मतलब है ब्रह्म को यदि भ्रम हुआ तो ब्रह्म ब्रह्मात्मक हो जाएगा ऐसी स्थिति में श्रीमद महाप्रभु ने जो अध्यासवाद है उसका खंडन किया अध्यास बाद में जो मूल बात है माने आश्रय पदार्थ तो ब्रह्म को माने और ब्रह्म को यदि भ्रम भ्रम हुआ आश्रे को हुआ को यह संभव नहीं है फिर सादृश होना चाहिए ब्रह्म के समान कोई दूसरा है नहीं इस सादिश के अभाव में भ्रम कैसे हुआ फिर भ्रम सर्वदा सर्वदा पूर्व स्मृति से होता है स्मृति का मतलब है कि पूर्व अनुभूत पदार्थ का मानस साक्षात्कार जो कुछ भी हमने पहले एक्सपीरियंस किया है उसका मेंटल हम साक्षात्कार कर रहे हैं मानसिक दृष्टि से जब उसको सामने देख रहे हैं तब जाकर के उसका नाम स्मृति होगा जो मेमरी है वो मेमोरी तब होती है जब जबकि पहले कोई चीज थी और उसको हम अपने मन में कहीं देख रहे हैं मन में उसका उसको विटनेस मानसिक विटनेस वहां पर हो रही है तब जाकर के मानसिक साक्षात्कार होने पर वह स्मृति कहलाएगी इसका मतलब ब्रम पहले था भ्रम पहले था तो द्वैत सिद्ध नहीं होगा द्वित सिद्ध हो जाएगा अद्वित सिद्ध नहीं होगा ऐसी स्थिति में केवल भ्रम के कारण जगत को मान लेना यह उचित नहीं है हमको मानना पड़ेगा कहीं परिणाम बाद ही मानना पड़ेगा इसलिए हमारे महाप्रभु ये कह रहे हैं कि भाई विव्रतवाद स्थापे व्यास भ्रांत मानिया तुम व्यास जी को भ्रांत मान रहे हो विवृत्तवाद की स्थापना कर रहे हो यह उचित नहीं है परमार्थ विचार गेल करी मात्र बाद इसलिए जो मायावादी हैं वे परमार्थ के विचार को नहीं करके केवल विवाद के लिए विवाद कर रहे हैं और बात को इधर उधर घुमा के कहा मुक्ति पाव कहां कृष्ण प्रसाद ऐसी स्थिति में कहां तो तुम मुक्ति पाओगे और कहा कृष्ण की कृपा पाओगे बस शास्त्रार्थ में यो ही लगे रहो भी में करते रहोगे और अंत में जीवन के परम फल मोक्ष की तुमको प्राप्ति नहीं होगी इसलिए वो मुख्य वस्तु नहीं है इसमें श्री शंकराचार्य भगवत पाद और ज्ञानीजन ये कहेंगे कि ना भाई हम ब्रह्म को जब भी निरूपण करेंगे वहां निषेध मुख से ब्रह्म का निरूपण किया जा सकता है ब्रह्म का अन्वय मुख से निरूपण नहीं किया जा सकता है इसे सत्यम ज्ञान मनतम ब्रह्म हो सत्य का अर्थ भी क्या कहेंगे कि असत्य से उल्टा जो पदार्थ है वो ब्रह्म है इस तरह से व्याख्या करेंगे ज्ञान का मतलब है अज्ञान से प्रतियोगी अज्ञान प्रतियोगी अज्ञान से जो उल्टा है ऐसा ब्रह्म है आनंद का तात्पर्य दुख प्रतियोगी पंत ये भाई ये कोई व्याख्या नहीं हुई ये परमाशा नहीं हुई दुख से उसमें दुख नहीं है तो है क्या कुछ तो कुछ न तो होगा ही इसलिए आपको अंदर मुख से व्याख्या करनी पड़ेगी पंत शंकराचार्य जब भी व्याख्या करते हैं ब्रह्म की या श्रुति जो व्याख्या करती हैं वो ये कहकर के शंकराचार्य इस तरह से व्याख्या करते हैं कि नहीं जो ब्रह्म को यदि हमने वह ऐसा है ऐसा कह दिया तो कहीं ना कहीं ब्रह्म को हम सीमित कर देंगे वो देश काल की सीमा में आ जाएगा इसलिए ब्रह्म की व्याख्या कहीं अनाम अरूप अगोत्र इस प्रकार से ब्रह्म की व्याख्या की जाएगी पर महाप्रभु कह रहे हैं ना ना तुम समझे नहीं ये श्रुतियां जो निषेध परक अर्थ करती हैं वो निषेध परक अर्थ कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म की सीमा का भी निर्धारण नहीं कर रही इसको एक दृष्टांत समझाया जाए कि एक व्यक्ति सुमेर पर्वत की परिक्रमा करने के लिए चला बड़ा ताकतवर था सुमेर पर्वत की परिक्रमा करने के लिए चला चला था बड़े उत्साह से परंतु सुमेर पर्वत का उसने मुश्किल से दो परसेंट भाग वो चल पाया होगा परिक्रमा में इतने में ही उसकी ताकत सब पूरी हो गई और अंत में लौट करके आया तो उसने उससे किसी ने पूछा अजी साहब परिक्रमा दिया आए बहुत बहुत बढ़िया बधाई परिक्रमा दी तो वो कहेगा ना मैं परिक्रमा परिक्रमा नहीं दे सका वो तो तुमने क्या उसको देख लिया तो उसका जवाब होगा नहीं मैंने सुमेर को नहीं देखा जो अत्यंत व्यापक वस्तु है क्योंकि उसको नहीं देखा गया इसलिए कह दिया गया वो अरूप है ये कह दिया गया अरूप अरूप का तात्पर्य ये नहीं है उसका रूप नहीं था मैं उसके पूर्ण रूप को नहीं देख सका उसको अक्रिय कहने का तात्पर्य है कि उसमें क्रिया नहीं थी ये नहीं है मैं उनकी क्रियाओं को पूरा नहीं देख सका अनाम अरूप अगोत्र निष्क्रिय ये जो ब्रह को कहा गया इसका मतलब ये है कि उसमें गुण नहीं थे इसको बात नहीं है उनका पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता है इसलिए कह दिया जाता है कि मेरी दृष्टि में उनको उनकी क्रियाओं का पूरा दर्शन नहीं हुआ इसलिए वे अक्रिय हैं ऐसा कह दिया गया वो अपनी सीमा और यत्ता और सीमा इन दोनों को निषेध करने के लिए नकार का श्रुतियां प्रयोग करती हैं इसे ही कहते हैं अतन निरसन यहां पर सुमेर पर्वत का निषेध नहीं किया गया है तत्वता सीमा का निषेध किया गया मैं अपनी सीमा का निषेध किया गया भगवान के गुणों का भगवान के देह का निषेध नहीं करती है श्रुतियां तो अपना निषेध करती हैं कि मेरी सीमा मेरी दृष्टि उन भगवान को नहीं देख सकी तो निर्गुण कहने का तात्पर्य यही है तो वो जो महाप्रभु के मत को प्रस्तुत करने वाला कोई वैष्णव वहां पर खड़ा हुआ है और वो अः जहां पर प्रस्तुत कर रहा है तो वो कह रहा है कि यदि कल्पित अर्थ कर दो ब्रह्म में स्वरूप नहीं है तो यह कल्पित अर्थ है श्रुतियां ब्रह्म के ठाकुर जी के कृष्ण के स्वरूप का नाम का लीला का धाम का निषेध नहीं कर रही हैं। उस धाम की पूरी महिमा का पूरे स्वरूप का मुझे बोध नहीं है इसलिए जैसे परिक्रमा देने वाला व्यक्ति अपने आप को असमर्थ पाकर के कहता है कि मैंने उसको नहीं देखा उसका रूप मुझे दृष्टिगोचर नहीं है मुझे कहता है कि मैं नहीं देख पाया उसका रूप, मुझे रूप नहीं दिखा इसलिए वो अरूप है अनाम है अगोत्र है निष्क्रिय है ऐसा वो कह देते हैं परंतु श्री शंकराचार्य ने व्यासूत्र अर्थ आचार्य करे आच्छादन यही सत्य है कृष्ण चैतन्य बचन ब्यास श्री व्यास भगवान के जो वास्तविक अर्थ थे उनको कहीं आच्छादन कर दिया आचार्य ने ये श्री चैतन्य के वचन हैं चैतन्य गोसाई यही कहे से ही मत सार अंत में निष्कर्ष कि श्री चैतन्य गोस्वामी जो कह रहे हैं वही मत सार है आर्य मत से ही सर चार खार और जितने भी मत हैं वे के सब कहीं छार खार हैं मिट्टी है राख हैं चान, है, है, और खार माने कहे से ही करे कृष्ण संकीर्तन सुनि प्रकाशानंद कि वचन ऐसा कहकर के पूर्व पक्ष जब अः उस वैष्णव में श्री महाप्रभु के इन गुणों का गायन किया उनको सुनकर के सारे जो भक्तगण हैं वे और वहां पर प्रकाशानंद प्रकाशानंद चैतन्य महाप्रभु से ही कहने लगे और अब श्री महाप्रभु का यह हुआ इंट्रोडक्शन महाप्रभु को इंट्रोड्यूस किया उसने महाप्रभु का परिचय दिया कि महाप्रभु इस मत को स्थापित करते हैं वे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का स्वरूप कृष्ण से भिन्न नहीं है वे आनंदमात्र चिन्हमात्रमात्र हैं, अर्थात ज्ञान आनंद और सत्ता उनका स्वरूप है उनकी सत्ता से ही सबकी सत्ता है जो द्वैत दिख रहा है वह द्वैत भ्रम के कारण नहीं है बल्कि वह द्वैत उनकी शक्तियों का विस्तार मात्र है यदि भ्रम माना जाएगा तो उसमें चार जो दोष हैं वे चार दोष आ जाएंगे आश्रय पदार्थ जो ब्रह्म है उसमें अज्ञान मान लिया जाएगा किसको अज्ञान किसको भ्रम हुआ इसका मतलब है अज्ञान उसमें था फिर अधिष्ठान जब था ही नहीं ब्रह्म के बना तो तुम यदि यह कहो कि अहंकार को, को भ्रम हुआ आत्मा को भ्रम नहीं हुआ तो अंकार नाम की जब कोई चीज ही नहीं थी ब्रह्म के अलावा तो अंकार आया कहां से जिसको भ्रम हुआ तो भ्रम तो मानना पड़ेगा ब्रह्म कोई इसलिए ना आश्रय को भ्रम है ना अधिष्ठान को भ्रम है फिर अध्यस्त को भी भ्रम नहीं है रस्सी में सर्प की अनुभूति हुई अनुभूति तब होगी जबकि किसी व्यक्ति ने पहले सर्प देखा है और सर्प कहीं है तब उसकी अनुभूति होगी जिसने सर्प जब कोई सर्प था ही नहीं तो उसकी अनुभूति उसका भ्रम कैसे हो गया इल्यूजन कैसे हो गया इल्यूजन तभी होगा जबकि पहले से कोई वस्तु है इसलिए अध्यस्त वस्तु भी कहीं ना कहीं रही होगी और अध्यस्त वस्तु भी सत्य होगी सर्प नाम की चीज भी सत्य है तब रस्सी में उसका भ्रम होगा और यदि सत्य है तो दलित खंडित हो गया तो अद्वैत खंडित हो गया दलित मानना पड़ेगा इसलिए भ्रम नहीं माना जा सकता है और यदि भ्रम भी हुआ तो भ्रम ऐसा नहीं हो सकता है कि पीहों से एक ही भ्रम पद को पर दादा को भी वही भ्रम हुआ कि डबिया है और दादाजी को भी वही भ्रम हुआ कि डबिया है और पिताजी को भी वही भ्रम हुआ और पंक्ति जी को भी वही भ्रम हुआ कि डबिया है।, है सबको एक साथ भ्रम कैसे हो जाएगा किसी को डबिया का भ्रम हो सकता है किसी को और भी भ्रम हो सकता है दूसरे भ्रम भी हो सकते हैं परंतु सारा जो व्यवहार है वो एक साथ चल रहा है इसलिए वस्तु यदि एक सी होगी सत्य होगी तभी ऐसा व्यवहार होगा इसलिए ना आश्रय में भ्रम है आश्रय माने मूल रस्सी रस्सी को भ्रम रस्सी को भ्रम हुआ क्या मैं सर्प हूं रस्सी में कभी सर्प का स्पर्श होगा ही नहीं सर्प का प्रवेश है ही नहीं रस्सी में उस रस्सी के ऊपर कोई एक हजार वर्ष तक कोई ज्ञानवान रस्सी समझ करके उसके ऊपर पैर रखे वो रस्सी कभी काटेगी नहीं तो आश्रय पदार्थ में भ्रम नहीं है एक बात जो अधिष्ठान है यदि ये कहो कि तुम्हारे मन को भ्रम हो गया अहंकार को भ्रम हो गया तो अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी अहंकार भी तो भ्रम से ही बना है भ्रम के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है तो अहंकार भी किससे बना भ्रम से ही बना होगा तो जब अहंकार था ही नहीं अहंकार स्वयं सिद्ध नहीं है तो वह दूसरे को कैसे सिद्ध करेगा स्वयं असिद्ध कथन पराम साधे स्वयं असिध है तो दूसरे को कैसे सिद्ध करेगा हमारे कॉलेज में एक कॉमर्स के अध्यापक थे उनसे आकर विद्यार्थी ने पूछा गुरु सर ये समझ में नहीं आ रहा है ये जो एंट्री है ये डेबिट में जाएगी क्रेडिट में जाएगी समझ में नहीं आई ये उसे जो आ, म, कमीशन मिला इसको डेबिट में डालू क्रेडिट में डालू बेबी किसी उलझे हुए थे बोले बेटा मोई क्लियर नहीं है तो क्लियर <laughs> तो तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जो स्वयं असिध है जो अहंकार ही सिद्ध नहीं है तो दूसरे को कैसे भ्रम करेगा इसलिए अधिष्ठान में भी अहंकार नहीं है अध्यस्त में अहंकार हो नहीं सकता है क्योंकि अध्यस्त जो है वो कहीं पहले से सत्य था नहीं इसलिए उसको भ्रम वो उसका भ्रम कैसे होगा और अध्यस्थ में यदि भ्रम माने तो सबको अलग अलग भ्रम होना चाहिए फिर भ्रम होने के लिए कहीं स्मृति के साथ साथ समानता होनी चाहिए कुछ न कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए रस्सी में सर्प का भ्रम होगा सीपी में चांदी का भ्रम होगा रस्सी में चांदी का भ्रम नहीं हो सकता है सिमिलरिटी नहीं।, नहीं है इसलिए समानता समानता मानने का मतलब है कि तुमको दैत स्वीकार करो पहले तब जाकर के एक जगत जैसा ये जगत हमको भ्रम में दिख रहा है ऐसा मानना पड़ेगा इसलिए जो अध्यास है वो अध्यास वस्तुनीय अवस्थवारोपो वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप है ये जो अध्यारोप बात तुम स्थापित कर रहे हो वो ठीक नहीं है तो महाप्रभु के एक सिद्धांत को मोटे मोटे तौर पर उस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस करा दिया अब श्री प्रकाशानंद जी इस बात को कहीं स्थापित करने के लिए आ, आगे जैसे प्रश्न करेंगे उसको कहीं प्रकट करेंगे ज्ञान का भी और जो वेदांत है उसका भी अपना एक रस है <laughs> जो इंटेलेक्ट है उसका भी कहीं एक अपना रस है और श्री महाप्रभु इस रस का आस्वादन करा रहे हैं बोलो लाल की बुलला हाँ भाव प्रथम बताया उसने बताया भक्ति करके स्पष्ट बताया कि श्रद्धे बताया भक्ति श्रद्धा का तो भक्ति ही है अच्छा तो भक्ति हाँ तो भक्ति जब होगी तब जाकर के ये पांचों चीजें आएंगी ठीक तो है लेकिन वो श्रद्धा तो तो शुद्धा कहने का मतलब उनका नाम वो भक्ति है शास्त्र में और शास्त्र के प्रतिपाद्य में पूर्ण शुद्धा और भक्ति वहां पर शुद्धा शब्द भक्ति का आदि होने के कारण शुद्धा शब्द का प्रोप कर प्राण जो होगा वो भक्ति श्रद्धा से होगा बहुत सुंदर प्रश्न है हाँ। बहुत बढ़िया प्रश्न है परंतु तो वो तो क्योंकि श्रद्धा भक्ति का प्रवेश करने की पहला सोपान है तो पहले सोपान के कारण जो अंकुलन कृष्णान शीलन है उसका पहला सोपान अंकुलन कृष्णान शीलन करने की जब इच्छा आई तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो वो उसको कहीं प्रस्तुत करता है उसका प्रतिनिधित्व करता है हाँ क्या भगवान के पहले तो तो, तो हो सकते हैं ताम हम तक तो देखो माय, माया, माया तत्व तो पहले ही था माया तत्व और अना भी है माया के विषय में कहा गया सन्ना पे सन्नाप में भी आत्म का लोग पे भी आत्म का नो सत्य है ना असत है दोनों भी नहीं है बिंदु भी नहीं है अभिन्न भी नहीं है तो माया को कहीं अचिंत करके माना तो अचिंत रूप में माया नाम की कोई शक्ति थी और आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं माया तत्व तो था परंतु माया बाद इनको प्रकाशित करने के लिए कोई शंकराचार्य ने नया शुरू नहीं किया कहीं प्रकाशित अज्ञान भी सदा रहा है अज्ञान को भुख करने के लिए शक्ति तो थे ना? भगवान की एक नृत्य शक्ति है। मायावी नृत्य शक्ति है मायावी भ्रण नहीं है अनिर्वचनीय सत्सद्याम अनिर्वचनीय शंकराचार्य ने भी उसकी व्याख्या की सत असत से अनिर्वचनीय होकर के वो माया बना तो मायाविक भगवान की शक्ति शक्ति एक कि जगत की शक्तियों शक्तियों के दो और शक्तिमान तो के शक्ति लिए बहुत बहुत अच्छा प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सेठ जी तो बैठे है अपने एयर कंडीशन रूम में और नौकर कर रहा है पोताही तो जो छीट पड़ेंगे धूल उड़ेगी वो तो नौकर को, को इसने शक्ति का दोष पर यदि कोई दोष करेगा तो उसका दंड तो शक्ति नौकर को मिलेगा कॉन्स्टेबल यदि किसी के साथ में मिसबिहेव कर रहा है सिपाही तो दंड मिलेगा सिपाही को परतु तो यदि उसने कोई अच्छा काम किया तो कहलाएगा राजा का शाहजहां ने तालमेहल बनवाया तो तालमहल जो बनाया वो शाहजहा ने कभी तालाब नहीं उठाई थी पत्थर नहीं थी पंत परंत कहलाएगा वो कि शाहजहां ने बनवाया तो शक्ति के कार्य कहलाएंगे शक्ति मान के पंत शक्ति के दोष शक्ति तक ही रह now um, yeah yeah <laughs>